महाभारत पर्व, आश्वेधिपर्व वैष्णोधर्मपर्व अध्यान्बे भूमिदान तीलदान और उत्तम ब्राह्मण की महिमा श्री भगवान्च अत परम प्रवक्षा भूमिदान अतम ययक्षति विप्रा भूमि रम्यां सदक्षिणा श्रोत्रियाय दरिद्रा साहोत्रा पांडव स सर्व काम तृपतात्मा सर्वरत्न विभूषि सर्वपाप निर्मुक्त दीप्यम ओर्कदा श्री भगवान ने कहा पांडुनंदन अब मैं सबसे उत्तम भूमिदान का वर्णन करता हूँ जो मनुष्य रमणीय भूमि का दक्षिणा के साथ श्रोत्रीय अग्निहोत्री दरिद्र ब्राह्मण को दान देता है वह उस समय सभी भोगों से तृप्त संपूर्ण रत्नों से विभूषित एवं सब पापों से मुक्त हो सूर्य के समान दीप्यमान होता है बाल्य विचित्र प्रकाशन विचित्रध्वजो भीना यान अधिप्येन ममलोक महायशा महायहथ वह महायशस्वी पुरुष प्रातः प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रकाशित विचित्र ध्वजाओं से सुशोभित दिव्य विमान के द्वारा मेरे लोक में जाता है नई भूमि प्रधानादय न चापी भूमि हरणान पाप मण्य क्योंकि भूमि दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है और भूमि छीन लेने से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है दानान्यन्ते कालीन कुरपु भूमिदान से पुण्य क्षय नृष्ठ दूसरे दानों के पुण्य समय पाकर क्षीण हो जाते हैं किंतु भूमिदान के पुण्य का कभी भी क्षय नहीं होता सुवर्ण मणिरत्नाधना च वसूनिच सर्वदानी वह राज दादा वसुधाम दधत राजन, राजन पृथ्वी का दान करने वाला मानव सुवर्ण मणिरत्न धन और लक्ष्मी आदि समस्त पदार्थों का दान करता है सागरान् सरिता शैलान् समृिव समि चर्वग धर्षांश अधतीम दधतत भूमिदान करने वाला मनुष्य मानव समस्त समुद्रों को सरिताओं को पर्वतों को सम विषम प्रदेशों को संपूर्ण गंध और रसों को देता है ओ ओषधी फलस पशुसमता कमलोत्पलताती वसुधा ददतत पृथ्वी का दान करने वाला मनुष्य मानो नाना प्रकार के पुष्पों और फलों से युक्त वृक्षों का तथा कमल और उत्पलों के समूहों का दान करता है अग्निष्टोज ये सदक्षिण न तत्फल लभंते भूमिदान से यलम जो लोग दक्षिणा से युक्त अग्निष्टोम आदि यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करते हैं वे भी उस फल को नहीं पाते जो भूमिदान का फल है सस्पूर्ण महिमस्तो श्रोत्रिया प्रति पितर स्त तृप्यंती भूषम प्लव जो मनुष्य श्रोत्री ब्राह्मण को धान से भरे हुए खेत की भूमि दान करता है उसके पितर महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं ममद्रश सत्रिदा तो तथा राजेंद्र भूमिधत्ताज राजेन्द्र ब्राह्मण को भूमिदान करने से सब देवता सूर्य शंकर और मैं ये सभी प्रसन्न होते हैं ऐसा समझो तेन पुण्यन पूता भूमिर्युधिष्ठिर मम सा लोक्यप्नोति नात्र कार्याचार न यदि युधिष्ठिर भूमिदान के पुण्य से पवित्र चित्त हुआ धाता मेरे परम धाम में निवास करता है इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है यकिंचित पापम पुरुषो वृत्ति कर्षित सच गोकर्ण मात्रेण भूमिदान शुद्ध मनुष्य जीविका के अभाव में जो कुछ पाप करता है उससे गोकर्ण मात्र भूमिदान करने पर भी छुटकारा पा जाता है मासोपवासे युपुण्यम कृछे चांद्रायण भूमि गोकर्णमात्रेण तत्पुण्य तो एक महीने तक उपवास कृच्छ और चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान करने से जो पुण्य होता है वह गोकर्णमात्र भूमिदान करने से हो जाता है च सर्वतीभिषेकेण्य सऊदाह भूमि गोकर्ण मात्रेण तत्पुण्यम तो विधीये संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य होता है वह सारा पुण्य गोकर्ण मात्र भूमि का दान करने से प्राप्त हो जाता है युधिष्ठिर देवदेव नमस्ते सुवास देव सुरेश्वर गोकर्ण से प्रमाण वै वक्त युधिष्ठिर ने कहा देवेश्वर कृष्ण आपको नमस्कार है सुरेश्वर मुझे गोकर्ण मात्र भूमि का ठीक ठीक माप बतलाने की कृपा कीजिए त्रिभगवान वाच शृणु गोकर्णमात्र से अप्रमाणम पांडुनंदन श्री स्त्रीषंड प्रमाणे प्रमितम प्रमित सर्वतोदिशं प्रत्यग प्राग विराजेन्द्र तथा दक्षिणोत्तर गोकर्णम तद्द प्राघु प्रमाणम धरण श्री भगवान बोलेन्द्रश्रेष्ठ पांडुनंदन युधिषि गोकर्णमात्र भूमि का प्रमाण सुनो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चारों ओर तीस तीस दंड नापने से जितनी भूमि होती है उसको भूमि के तत्व को जानने वाले पुरुष गोकर्ण मात्र भूमि का माप बताते हैं एक पुरुष अर्थात चार हाथ के नाप को दंड कहते हैं सब युखम तिष्ठ यितम समार्थूल तथ्य गोकर्णमुते जितनी भूमि में खुली हुई सौ गें बैलों और बछड़ों के साथ सुखपूर्वक रह सके उतनी भूमि को भी गोकर्ण कहते हैं किंक मृत्युदंडाश्च कु दारुणा घोरा पाशा नोपसरपंथिम निर्याद्या तथा वेतरनी तथा तीव्रश्च यात न काष्ठा नोपसरपंथि भूमित भूमि का दान करने वाले पुरुष के पास यमराज के दूत नहीं फटकने पाते मृत्यु के दंड दारुण कुंभी भयानक वरुणपाश रौरव आदिधरक वैतरण्य नदी और कठोर यम यातनाएं भी भूमिदान करने वालों को नहीं सताती चित्रगुप्त कलिकाल काल कृतांतो मृत्युरव यमस्य भगवान साक्षात पूजयते महे प्रदम चित्रगुप्त कलिकाल कृतांत मृतो और साक्षात भगवान यम भी भूमिदान करने वाले का आदर करते हैं रुद्र प्रजापति शक्र सु ऋषिगणा तथा अहम चीतिमान राजन पूजया वो महिप्रदम राजन रुद्र प्रजापति इंद्र देवता ऋषिगण और स्वयं मैं ये सभी प्रसन्न होकर भूमिदाता का आदर करते हैं कृतभत्यो स्वयथ भूमिर दे पारलौक जिसके कुटुंब के लोग जीविका के अभाव से दुर्बल हो गए हों जिसके और घोड़े भी दुबले पतले दिखाई देते हों तथा तो जो सदा अतिथि सत्कार करने वाला हो ऐसे ब्राह्मण को भूमिदान देना चाहिए क्योंकि वह परलोक के लिए खजाना है शीतमान अह कुंब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 दाता पर अनुग्रह करती है यथा विभर्ति गौरवत्म सृजंती क्षेरमात्म तथा सर्व सर्वगुण पेता जैसे गौ अपना दूध पिलाकर बछड़े का पालन करती है वैसे ही सर्वगुण संपन्न भूमि अपने दाता का कल्याण करती है यथा बीजा रोहन्ते जल सिता भूपते तथा काम प्ररोहती भूमि दस भोपाल जिस प्रकार जल से सींचे हुए बीज अंकुरित होते हैं वैसे ही भूमिदाता के मनोरथ प्रतिदिन पूर्ण होते रहते हैं यथा तेजस्तु सूर्यस्तम सर्व व्यपोहती तथा पापम दर से भूमिदानम व्यपोहती जैसे सूर्य का तेज समस्त अंधकार को दूर कर देता है उसी प्रकार यहां भूमिदान मनुष्य के सम्पूर्ण पापों का नाश कर डालता है आस्य भूमिदानम तो दत्ता यो हरे पुनः बद्धो बारुण ही पास्यते पूे कुरुशेठ जो भूमिदान की प्रतिज्ञा करके नहीं देता अथवा देकर फिर छीन लेता है उसे वरुण के पास से बांधकर पीब और रक्त से भरे हुए नरक कुंड में डाला जाता है स्वदत्ताम पर दत्ताम जो हरे वसुंदराम न तस् नरका घोराद्वित निष्कृति पचे जो अपने या दूसरे की दी हुई भूमि का भरण करता है उसके लिए नरक से उद्धार पाने का कोई उपाय नहीं है दत्वा भूमिन्दु इंद्राणाम जसताम एवपजीवती स मूल हो जाति दुष्टात्मा नरकांड एक विंशतिम नरकुक्त सुनामिम ती जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भूमि का दान करके उसी से अपने जीव का चलाता है वह दुष्टात्मा मूर्ख इक्कीस नरकों में गिरता है फिर नरकों से निकलकर कुत्तों की जोनि को प्राप्त होता है हरकृष्टा महे देया सबेजा अथवा शोधका देया दरिद्राजा दुजात जिसमें हल से जोतकर बीज बो दिए गए हो तथा तो जहाँ हरी भरी खेती लहारा रही हो ऐसी भूमि दरिद्र ब्राह्मण को देनी चाहिए अथवा जहाँ जल का सुविधा हो वह भूमि भूमिधान भी देनी चाहिए एवं दत्ता महे राजेना तरात्म कामान काम वापनोति मनता चिंतीता च राजन इस प्रकार प्रसन्नचित्त होकर मनुष्य यदि पृथ्वी का दान करे तो वह संपूर्ण मनोवांचित कामनाओं को प्राप्त करता है बहु वसुधा दत्ता दीयते चहनराधिपय यदा भूभे तस् तस् तथा फलम बहुत से राजाओं ने इस पृथ्वी को दान में दिया है और बहुत से अभी दे रहे हैं यह भूमि जब जिसके अधिकार में रहती है उस समय वही उसे दान में देता है और उसके फल का भागी होता है यश रूप्यम प्रयक्षे दरिद्रा दुजात कृषवृत्ते स मुक्त सर्वकिचंद्र प्रकाश इन अभिभा अभिराजता कामरूपी यथा कामं सर्गलोह के मही यते जिसकी जीव का क्षीण और गौवें दुर्बल हो गई हैं ऐसे दरिद्र ब्राह्मण को जो चांदी दान करता है वह सब पापों से छूट कर और सुंदर रूप धारण करके पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रकाश के समान प्रकाशित विमान के द्वारा इच्छानुसार स्वर्गलोक में महिमावित होता है तथोवतीर्ण काल इनः लोके महायशा सर्वहकारचिता श्रीमान राजा भवती वीजवान फिर पुण्य का क्षय होने पर समय अनुसार वहाँ से उतरकर इस लोक में संपूर्ण लोगों से पूजित धनवान महायशस्वी और महापराक्रमी राजा होता है तिल तिलपर्वत कमजस्तु श्रोत्रियाय प्रयक्षति विशेषण दरिद्रा तस्पिश फलम जो श्रोत्रिय ब्राह्मण को विशेषतः दरिद्र को तिल का पर्वत दान करता है उसको जो फल मिलता है वह सुनो पुण्यम तो सर्गे योक पाण्डुनंदन तत्पुण्यम समु प्राप्य तक्षणा बिर्जा भवि पाण्डुनंदन दस हजार वृषोत्सर्ग का जो पुण्य फल कहा गया है उस पुण्य को वह प्राप्त करके तत्काल निष्पाप हो जाता है यथा यचंभुज तो गो वै त्यक्तवा शुद्ध तनुर्भव तथा तिल प्रदान वै पापम त्यक्ति विशुद्यति जैसे सांप केचुल को छोड़कर शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार तिल दान करने वाला मनुष्य पापों से मुक्त हो शुद्ध हो जाता है तिलसंडम प्रयुज्या हो जाभूषित विम दिव्य आूढ़ पितृलोके महीयते तिल के ढेर का दान करने वाला स्वर्णभूषित दिव्य विमान पर हो पितृलोक में सम्मानित होता है महायसा तिल प्रदाता रमते पितृलोके यथा सुखम वह तिल का दान करने वाला मनुष्य महान यश और इच्छानुकूल रूप धारण करने की शक्ति पाकर साठ हजार वर्षो तक लोक में सुख और आनंद भोगता है तिलम गाव सुवर्णम चाप्यन्नम कन्या वसुंदरा तारियंती हृदत्ता ब्राह्मण्यो महाभुज महाभावो तिल गौ सोना अन्न कन्या और पृथ्वी इतने पदार्थ यदि ब्राह्मणों को दिए जाए तो ये दाता का उद्धार कर देते हैं ब्राह्मणम वृत्सपन्नम आहितालोल तर्प येद विधिवत राजलोक सदाचार संपन्न अग्निहोत्री तथा अलोलुक ब्राह्मण की विधिवत पूजा करनी चाहिए क्योंकि वह परलोक में काम देने वाला खजाना है आहिताग्नि दरिद्रम च्रोत्रियम च जितेन्द्रिय शुद्राण्डवर्जिता च्वज यत्न पूजयेत तो। जो ब्राह्मण भेद का विद्वान अग्निहोत्र परायण जितेन्द्रिय शूद्र के अन्न से दूर रहने वाला और दरिद्र हो उसकी यत्न पूर्वक पूजा करनी चाहिए आहिताग्नि सदा पात्र अग्निहोत्रे च चेद पात्राणाम तत्पात्र शुद्धातरे नित्य अग्निहोत्र करने वाला भेदभेद ब्राह्मण दान का सदा पात्र है जिसके पेट में शूद्र का अन्न नहीं जाता वह पात्रों में भी उत्तम पात्र है येदमयम पात्रम य पात्रम तपोमय असंकीर्ण यात्र तत्म तार ये सती जो वेद संपन्न पात्र है जो तपोमय पात्र है और जो किसी का भी भोजन न करने वाला पात्र है वह पवित्र पात्र दाता का उद्धार कर देता है स्वाध्या परानित्यं नित्य स्वाध्याय नृत संकर्ण निद्रिया पंचयज्ञ पर नि्यम पूजिता जो ब्राह्मण नित्य स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं जिनके इंद्रिया वश्म हैं जो सदा ही पंच महायज्ञ करने में तत्पर रहते हैं वे पूजा करने वाले का उद्धार कर देते हैं ये क्षांतितांता श्रुतिपूर्ण कर्णाजित इंद्रिया प्राणिवधे निवृत्ता प्रतिगृह संकुचिता गृहस्था ते ब्राह्मणा तुम समर्था जो क्षमाशील सैयद चित्त और जितेन्द्र है जिनके कान वेदवाणी से भरे हुए हैं जो प्राणियों की हत्या से निवृत्त हो चुके हैं और जिनको दान लेने में संकोच होता है ऐसे गृहस्थ ब्राह्मण दाता का उद्धार करने में समर्थ है नित्योद के नित्य यज्ञोपवीते नित्यस्वाध्यायी विषला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 ब्राह्मणो यस्त मद्भक्तौ मदराग मतपराज मई संकर्मा चिप्रास्तार्य ध्रुव जो ब्राह्मण मेरा भक्त मुझ में अनुराग रखने वाला मेरे भजन में परायण और मुझे ही कर्म फलों को अर्पण करने वाला है वह ब्राह्मण अवश्य संसार समुद्र से तार सकता है द्वादशाक्षर तत्व चतुर्भ्यूह विभाग अदी अछिद्र पंच कालज्ञप्रा क्षति जो द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तत्वज्ञ है जो चतुर्व्यू के विभाग को जानने वाला है एवं जो दोष रहित रहकर पाँचों समय की उपासनाओं का ज्ञाता है वह ब्राह्मण दूसरों का भी उद्धार कर देता है दक्षिणात प्रति में अध्याय समाप्त